श्री श्रीमदभागवत महापुराण दशम निर्गुणे स्कतावृत्त कथम साते सा परीक्षित ने पूछा भगवन् ब्रह्म कार्य और कारण कारणसथा परे है सत्व रज और तम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 श्री शुकुआच बुद्धिन्द्रिय मन प्राण प्रभु मात्रा चवार्थ आत्मे कल्पनाय ची सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं श्रुतियाँ स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं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 श्रद्धयाधार्यस्तांचन अद्वर्णय्यामी गाथा नारायण नारद नारदस्य च रे नारायण से नारा ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने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 एकदा नारदो लोकान् पर्यटन भगवत प्रियः सनातन ऋषि द्रष्टुम जय नारायण आश्रम एक समय की बात है भगवान के प्यारे भक्त देवर्षि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए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 वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी श्री भगवान वाच स्वायम्भुव ब्रह्म सत्र जनलोके भगवत् तत्रस्था मानसा नाम मुनिनाधरे तसा भगवान नारायण ने कहा नारद जी प्राचीन काल की बात है एक बार जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र, नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक सनंदन सनातन आदि परमर्षियों का ब्रह्म सत्र, ब्रह्म सत्र, विचार या प्रवचन हुआ था श्वेत गयि द्रष्टुम तदीश्वर ब्रह्मवाद सुसंवृत्त श्रुतौ ये हृते तत्रहायम अभूत प्रस्तम तुम माम जमन प्रेक्षसी उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी जिसके विषय में स्त्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती है उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो तुल्य श्रुत तपशीला तुल्य स्वी मध्यमा अपिचक्रो प्रवचनम एकम शुश्रूषवरेही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान तपस्या और शील स्वभाव में समान है उन लोगों की दृष्टि में शत्रु मित्र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 वंदिन तत्पराक्रम प्रत्युषेत्य सुश्लोक सनंदन जी ने कहा जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदिजन उसके पास जाते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयस का गान करके उसे जगाते हैं वैसे ही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 कथम यथादत्त पदा ने इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्रद्रष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता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 पृथ्वी स्वरूप ही है इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम आपका ही रूप है। हैस्त्र अधिपतेखिलोक मलपक्षणं कथा मृताब्धिव तपाशहु किमुत्न स्वधाम विदुताशय कालगुणा परम भजनती है पदम जस्त्र सुखानुभव भगवन लोग सत्वरज तम इन तीन गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलस जाया करते हैं परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी उनको नचाने वाले हैं इसीलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं क्यों न हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है पुरुषोत्तम जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप हैं उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है इसके विषय में तो कहना ही क्या है विधाम महद पुरुष महादुग्रहतरभ सदस्य परम थमथ यदि स्व बसे स्मृत भगवान प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें आपकी आज्ञा का पालन करें यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसा लुहार की धोखनी में हवा का आना जाना महतत्व अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि के हैं अन्नमय प्राणमय मनोहमय विज्ञानमय और आनंदमय इन पांचों कोषों में पुरुष रूप से रहने वाले उनमें मैं मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं आपके ही अस्तित्व से उन कोषों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्थि अथवा नाश्ति के रूप में अनुभव होता है उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं नेत नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है क्योंकि वह उस महान सत्य से वंचित है उदरमुपासमसुर्पदृश परिसर पद्धति हृदया मारुण्योदहरम तत उदादन धाम शि पर न पतंते मुखे ऋषो ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं अरुण वंश के ऋषि समस्त नालियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं प्रभो हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुसुमना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता स्वृत विचित्रोन विसन्नी वह हेतुतया तरतमतरा चका नलवत स्वृथान अनुकृति अथ विवस्व तव धाम समम विरजन्मत पण्यवे क भगवन आपने ही देवता मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनिया बनाई है सदा सर्वत्र सब रूपों में आप हैं ही इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा की पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते आपके सर्वत्र एक रस संभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं स्वृतपुर स्वे स्वबिंतर संवरण तव पुरवंत्यखिल शक्तिषकृत विविच्य कवजो उपासते भवतासम भुवि विश्वसिता प्रभु जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप है दुर्गमात्मतत्वृगमाय तवात तनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा न परिलसंति के परवर्गम अरे थे चरण सरोज हम सकुलम संग विशेष गुग्र भगवान परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहां आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं तथोन मुखे हितो न तदनुपतम कुलायदृत नो असदुष्रम चूर्भ कुशरीरभृत प्रभो यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है तब आत्मा हितैसी और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सक्ष भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते आप में नहीं रमते बल्कि इस विनासी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं उसे अधोगति में पहुंचाते हैं भला यह कितने कष्ट की बात है इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं, शरीर आदि में ही लग जाती है और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है नृभृत मरुन्मोक्ष गुजोष मुनय उपास जो, जो स्मरणाथ स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुज दंड विशक्त वहमपिशो ग्ररोज सुधाम प्रभु बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी को प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं यहाँ कहाँ तक कहें भगवान वे स्त्रियाँ जो अज्ञानवश आपको परिच्छन मानती हैं और आपकी शेष नाग के समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणारबिंद का मकरंद रस पान करती रहती हैं क्यों न हो आप समदर्शी जो हैं आपकी दृष्टि में उपासक के परिचिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है उद्घाट श्रीयमन देवघाउ भय तर् न सन्न चाभ न च काल जव किमी न तस्त्र शहीत यद भगवान आप अनादि और अनंत है जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है वह भला आपको कैसे जान सकता है स्वयं तो ब्रह्मा जी निवित्ति परायण, सनकादि तथा प्रवित्ति परायण, मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं जिस समय आप सबको समेटकर सो जाते हैं उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके क्योंकि उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न तो सूक्ष्म तत्वादि सूक्ष्म जगत इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते उस समय कुछ भी नहीं रहता यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है जनिम सतः सतोह मृतमुता चिदाम विपणमृतम स्मृत्यो उपदिशंथित रूपित त्रिगुणमया पुमा यद बोधकृत नवबोध रभो कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सतरूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोग और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें भ्रममूलक है और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं पुरुष त्रिगुण में है इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं इसलिए ज्ञान स्वरूप का आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है